शर्व तस्मै सर्व भगवान शंकरण उपदेश अनेक उपदेश अनेक उपदेश के विषय एक ही है आत्मस्वरूप का बोध अपने स्वरूप का बोध कैसे हो उसके जो है उपाय के लिए भगवान भाष्य का यहाँ पे रास्ता बता रहे हैं अभी हम लोग यथार्थ बोध क्या है उसको लेकर के जो विचार चल रहा था उसमें भेद दृष्टि अविद्या है और एकत्व तो बुद्धि ज्ञान है एकत्व तो बुद्धि ज्ञान है भेद भेद दृष्टि दृष्टि दृष्टि है है है है और ये से ही संक्षार में में में है, है। में में चला शक्ति आनंद आनंद यही बार बार समझाने का कोशिश करते हैं परंतु लोगों को भेद में ही आनंद लगता है क्या बस टुकड़ा टुकड़ा होता जा रहा कल कहाँ तक पढ़ लिए थे आत्मा प्रत्यय ही ऐसा सर्व वेदांत गोचरा ज्ञाता ये ताम ही विमुचंती सर्वसार बंधने ये जो ग्रंथ भगवान भाषाकर ने बोला कि ये धर्म धर्म से मुक्त है भूत भविष्यत वर्तमान से मुक्त है इस प्रकार से जो आत्मस्वरूप है इस आत्मस्वरूप को यदि हम अनुभव करते हैं तो सर्वबंधने है। समस्त बंधन से मुक्त हो जाते अकूर्व सर्व क्योंकि आत्मा कि ज्ञान व आत्मबोध जो है वो क्या होता है कि कोई भी शास्त्र कर्म नहीं करने पर भी शास्त्र भीत वर्णाष्टम कर्मों को करने से जो फल प्राप्त होता है ज्ञान होने से वो फल अपने आप ही प्राप्त हो जाता है इसीलिए ये शास्त्रीय कर्म नहीं करते हुए भी वो सब कर्म का करने वाला होता है फिर जो क्या है कि जो आत्मा व्यापक है इसलिए वो नहीं चलते हुए भी सबको पार कर जाता है माया के अंदर सर्वशक्ति होने के कारण वो जन्म होते हुए भी, भी सारे रूप में जन्म रहित होते हुए भी सारे रूप में वही जन्म लेता है जैसा प्रतीत होते हैं माया शक्ति कितनी इतनी महिमा है इस प्रकार से आत्मा निर्गुण निष्क्रिय नित्य निर्द और कोई भी कल कलम समस्त कलमश रहित है इस नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म अस्मी धार है इस प्रकार निश्चय कर इस प्रकार के आत्म का इस प्रकार की आत्मबुद्धि ही ऐसा सर्व वेदांत समस्त वेदांत में इसी के बारे में कथन किया है एतम ही विमुचंद सर्व संसार बंधन बस अपने को इस प्रकार से ज्ञान अनुभव कर लेने पर अपनी स्वरूप को समस्त संसार बंधन से जीव मुक्त हो जाते जाते। अच्छा इसमें दो और बचा हुआ है अधिकारी को लेकर के बोलते हैं रहस्यम सर्वे ना पी जत् परम रहस्यम सर्व देवान चापी जत् परम च पवित्र परम ये प्रकाशित रहता ये, तत, तत ये जो है समस्त वेद का रहस्यमय वस्तु यही है आत्मस्वरूप का ज्ञान सर्व वेदान रहस्य रहस्यमय वही है और देवताओं से भी जो बहुत ऊपर है देव कोटि को प्राप्त करने से भी ईश्वर कोटि को प्राप्त करने से भी ये उससे ऊपर का फल है और ये परम पवित्र है क्योंकि सर्वत असंभ अकेला है। अशुद्धता दूसरे का संघ होता है, है इसलिए इसमें जो है कोई अशुद्धता कभी नहीं है एतत् इस प्रकार से इस परम रहस्य को भगवान भाषा ने अपने प्रकाशित किया रहस्यम रहस्य समस्त वेद में सर्वे वेदा जत तत्ते को बोलते सारे की करते पदम पदम तो जिसको प्राप्त करने के लिए तप करते वे जिसको इच्छा करते लोग को जीवन जापन मैं तुमको उस पद को संक्षेप में बताऊंगा निका प्रतीक है परमात्मा की आलम्बन है ये परम पवित्री था ये तो निश्चित ही संसार में समस्त पवित्र वस्तु अपवित्र अप्रस्तुओं को पवित्र करने वाला पवित्रतम वस्तु पवित्र गंगा जी के पानी पवित्र करते हैं गोबर पवित्र करने के लिए परंतु ये सबके अंदर रहते हुए सब असंश्रिष्ट होते कारण इसकी पवित्रता जो सब पवित्रता तथी तत्म उस इस धर्म को सम आत्म तत्व के बाद स्वरूप यहाँ पे सम्य प्रकाशित किया गया है गौर बोलते हैं नई तेय अशांताम उत्तम विरक्ता प्रदातव्य शिष्याय अनुगताय अशांता ज्ञान उत्तम विरक्ताय प्रदातव्यम शिष्या ज्ञान ये, ये वेदंत चर्चा पवित्र ज्ञान सबको नहीं देना चाहिए नहीं तेय असमता जो श्रम से अनित नहीं है जो समझे में जीवन नहीं जापन करते इंद्र के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है मन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है उनके प्रति ये विद्या नहीं देना चाहिए क्या? एत, एत किम? उत्तमं ये ये में ज्ञान माना उत्तमम सबसे आसान है करना उत्तम फल है व्यक्त फल है सबको नहीं देना चाहिए नहीं तेयम असंताय रहस्यम उत्तम ज्ञान सबको नहीं देना चाहिए विशेष करके जो सबसे बड़ा साधन है विरक्त आय प्रदातव्य इसको प्रकृष्ठ रूप में देना ही चाहिए जब तक उसको समझ में तब तक बोलना चाहिए शिष्य जो अनुगत शिष्य है शिष्य के अंदर शिष्य गुण तो उनको देना चाहिए व्यक्ति, अब गुरु क्या करें? सभी के अंदर को समझने का अनुधार, करने का करने सामर्थ्य नहीं है तब उनके लिए बोलेंगे चलो कुछ जब धन कर लो कुछ और उपासना कर लो फिर बाद में शवन मनन निधि में आ क्योंकि शिष्य की योग्यता के अनुसार गुरु कदाचन भगवान क्या में के ना चा भक्त जो तप जो भक्ति नहीं रहता उसको गीता को पुरुष नहीं देना चाहिए नाच्य चा जो आग्रह सुनने की इच्छा नहीं रखते उनको भी नहीं बोला नुर्म अभ्य थी और जो भगवान को मन गुण में भी दोष में भी गुण देख सॉरी गुण में भी दोष देखने के लिए अभ्यास है जिनका भगवान में ये दोष है भगवान में ये दोष है भगवान श्री कृष्ण ने ये किया ये कि, इनके पास भी कभी नहीं बोलना चाहिए इस आत्म तत्व के बारे में नहीं कहना चाहिए इसलिए इसको बोलते हैं एक बोलना किस चाहिए विरक्त आयो जो वैराग्यवान व्यक्ति है उनको कहना चाहिए शिष्य हमें हर जगह पे हम लोगों ने देखा कि ये वेदांत के लिए अधिकारी के निरूपण क्योंकि इस विद्या के लिए नहीं किसी भी विद्या के लिए अधिकारी के निरूपण हर जगह पे है आप स्कूल में भी भर्ती कराने ले जाओगे बच्चे के स्कूल में भर्ती करने जाओगे तो मास्टर पूछेगा कि नहीं पूछेगा कहाँ तक पढ़ के आया अथवा पहले स्कूल में भर्ती हुआ था नहीं हुआ था तो इस प्रकार से जो है और इसमें मन जी सुना रहे थे मजे की एक पिताजी का दो लड़का बड़ा लड़का को घर के सामने एक स्कूल था भर्ती कर दिया तो फिर छोटा लड़का भी बड़ा हो गया अब दोनों को पिताजी एक बड़े स्कूल में भर्ती करने के लिए गए अब गांव के स्कूल में जो पढ़ा था तो वन टू भी नहीं बोल पा रहा है और फिर जो है कुछ उल्टा पुल्टा सीख लिया था ओन ओन वन है टू टू टी ओ, टू एस से जो कुछ उल्टा उल्टा उल्टा, उल्टा लिया था स्कूल में जब भर्ती करने गया पिताजी ने सोचा कि इस बच्चे को क्या ऊपर क्लास में पढ़ के आया तो इसको थोड़ा एक क्लास ऊपर करेंगे और एक को नीचे करेंगे तो टीचर ने सब दोनों को लेने के बाद बोलता है दोनों सबसे कम वाला क्लास में ही भर्ती होगा परंतु इस बच्चे का फीस बीस रुपया और इस बच्चे का फीस पच्चीस रुपया जो बच्चा नया स्कूल में भर्ती हो रहा है उसका फीस बीस रुपया और जो पहले स्कूल से पढ़ के आया उसका फीस पच्चीस रुपया पिताजी का दिमाग और गोल हो गया इसको पहले फीस देखे फड़ा करके लाया इसका फीस अधिक इसका फीस कम हाँ क्यों क्या बात है बोल तो जो गलत जो सीख कर आया उसको मिटाने के लिए पाँच रुपया अधिक फीस नहीं तो उसकी नहीं पाएगा ये तो नया है फ्रेश है वेदांत में जो कभी कभी भेद बुद्धि इतना दृढ़ होकर के बैठ जाता है उसको मिटाने के लिए बहुत महंगा टिका निपटना पड़ता है भेद बुद्धि फिर जो धर्म आचरण के प्रति शास्त्र आचरण पर होती है ना वो उसको मिटाना बहुत मुश्किल पड़ता है फीस अधिक देना लेना पड़ता है तो इसलिए नहीं तय नहीं ए, देयम हे देताय जिसका इंद्रियो मन संयमित नहीं है उनको नहीं देना चाहिए इस असंजत अश, व्यक्ति जो है ज्ञान प्राप्ति के योग्य नहीं है दूसरे बोलता है का किसको देना है विरक्ताय प्रदातव्य शिष्याय अनुगता अच्छा विरक्त तो शिष्य और अनुगत हो तो तो उनको देना चाहिए तो यहाँ पे शिष्यत्व से होता है सरेंडर और अनुगत होता है कि जैसा गुरु कहा उसको ठीक प्रकार से समझ करके उनको करना कोई व्यक्ति सरेंडर तो करता है परंतु तो करता वैसा नहीं है जो गुरु बोलता से नहीं करता है क्या क्या समस्या अभी हमारे पास आ रहा है क्या बताएं कि आज बताएगा दो साल तक रहे अब आश्रम से के लिए तैयार ही नहीं बस और इधर आश्रम की माल चोरी करके इधर उधर करेंगे ना बैठकर उचित रूप में सुनने के लिए यही मुख्य योग्यता है की विरक्त शिष्य अनुगत या आगे बोलते हैं भगवदगीता में भगवान श्री कृष्ण बोला अध्याय में भक्त कदाचन ये जो भक्त जन भगवान की भक्त भगवान के प्रति अनुराग जिसकी नहीं भक्ति क्या होता है भगवान के प्रति परम प्रेम सात परम प्रेम रूपा यदि उसमें हमारा भगवान के प्रति भक्ति प्रेम नहीं है उनको भी गीता को नहीं देना चाहिए वक्त जो जो, जो नहीं नहीं चाहता उसको भी क्योंकि उस समय भगवान श्री कृष्ण को द्वेष करने वाले मतलब धर्म की द्वेष करने वाले को भी भगवदगीता को उपदेश नहीं देना चाहिए अगर बोल रहे निष्क्रिय अन्नो अन्नो न अन्नों नीते ददतस्ात्मन ज्ञान निष्क्रन्नों न्ञानी तरतस्माुक्शिष्य गुणैरषदा ददतस्ात्मन ज्ञान निष्क्रिय अन्नों नीते ज्ञान तरह तस् शिष्य, गुणे सदा। तदेव अक्षर मुंडकोन्नाया परीक्ष के बाद वाला इस प्रकार अनुगत शिष्य जो गुरु के पास आते हैं उनको ये विद्या बोलना चाहिए परंतु देखिए क्या बोलते हैं ददत आत्म ज्ञान जो अपने स्वरूप का ज्ञान प्रदान करने वाले उनका निष्क्रिय विद्या निश्क मतलब को चुकाने के लिए उससे न होना चाहते हैं कुछ नहीं है ज्ञान प्राप्ति के विनिमय में आप उसमें कुछ नहीं दे सकते क्या एकमात्र यही है हाँ गुरु जी आपने जो बोला ये मेरे को समझ में आ गया ये है, है सबसे श्रेष्ठ गुरु दक्षिणी इसलिए बोलते हैं ज्ञान ज्ञान प्राप्त इच्छा रखने वाले व्यक्ति को जो ज्ञान देता है उनके लिए यही गुरु दक्षिणा है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए जो प्रयास करना है उसी में लग रहा है और बाहरी कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है दत्मन ज्ञानम निष्क्रिय अन्न नविद्य थे आत्मज्ञान देने वाले व्यक्ति के प्रति उसको जो उसके उड़ीन होने के लिए आत्मज्ञान के बिना और कुछ नहीं देना गुरु दक्षिणा है क्या कठिन बात है <laughs> तो कल है मैं टिप्पणी करेष्ट गुरु दक्षिणा है गुरु जी जो आपने बोला समझ में आगे जिससे देखो नीला आत्म न ज्ञानम निष्क्रिय अन्न नरे तस्मा इसलिए ज्ञान को पार करते किसको जो क्या युक्त शिष्य गुणा शिष्य के अंदर जो गुण होना चाहिए वो गुण से जुक्त हुआ बालक को उस साधक को गुरु को जितना समय तक नहीं समझ में आता है उनको बोलना चाहिए उसको समझाने के लिए प्रयास करना चाहिए परंतु तो जो तब से ज़रा जुक्त तो नहीं है मत समा समाधान प्रति नहीं है उनके प्रति नहीं बोलना चाहिए उनको प्रति आत्मज्ञान नहीं देना चाहिए और सबसे श्रेष्ठ गुरु दक्षिणा है कि हाँ मैं तो आपका बुद्धिया हुआ बस तो समझ में आ गया तो देते हैं परंतु तो आप तो ऐसे पिता हो क्या कि जो हमको अभिद्यासारे परम पार कर दिया नमो परम ऋषि नमो परम ये देखो अपना अनुभव पहला दक्षिण रूप में दिया तो करके फिर नमो अपने किसको बोलना चाहिए जो शिष्य गुण से अन्य है और आग्री है वैराग को प्रचार प्रसार ये सब तो गलत हो गया फिर ना कि प्रचार करेंगे तो अनाधिकारी भी आ जाते हैं इसीलिए वेदांत तो? को छुपा के रखते थे शायद पिछले पहले परंतु के हाथ में बिगड़ पड़ तो इधर से मिथ्या में उसको बहुत कंफ्यूजन आ जाएगा जब होता है उसको मिथ्या बोल के आगे निकल जाता है और जब कन्वीनियंट नहीं होता है हाँ। तो सत्य है बहुत होता है क्योंकि आजकल की मतलब कर्म योग भी नहीं करते उपासना आदि भी नहीं करते नहीं। मतलब सुबह शाम उठ करके मंदिर पूजा ये तो बहुत हेर किसी जगह पे होगा कि जो सुबह उठ करके थोड़ा ध्यान भोजन मंदिर में बैठना तो मुश्किल ही होता है और किसी के पास समय ही नहीं है मोबाइल चोर करके रिंगेरी कांची डूइंग डूइंग डूइंग मोर मेनी पीपल पीठा नॉट जोर दे करो फिर इधर सुन लेगा पर हो हो गया तो अंदर तो है। तो है उसको अब धारण नहीं कर पाते। हो जाते हैं बहुत कंफ्यूजन हो होता, होता है कंफ्यूजन होता है ब्रेन नहीं करता कभी कभी इसलिए उन तो लोगों पास जाए इस विषय में हमारे निश्चलन हमारे बुढ़ी के बिलकुल बढ़िया से उधुत किए है भगवान का नाम रूप मिथ्या नहीं हो सकता ये वो, वो एक आ, मतलब अनोखा उनका देन है क्योंकि से एवरीथिंग इज़ मिथ्या नेचुरली देन टेंडेंसी टेंडेंसी टू रिजेक्ट साइकोलॉजी आ ही जाता है परंतु परंतु अरे किस समय किस समय मिथ्या नहीं समझता है तो कभी नहीं बोला उसपे वो दो शब्द प्रयोग करते हैं एक आत्मार्थ सृष्टि और एक सृष्टि तो भगवान जो जीव के लिए सृष्टि बनाया है ये मिथ्या है परंतु जो आत्मा तो के लिए तो जो बना है लोक परलोक इत्यादि वो मिथ्या नहीं है इसलिए भगवान का नाम रूप सत्य ही है ये एक बहुत डेप्थ में जाके क्योंकि इतने बड़े पद पर जाके स्टेटमेंट बनाते हैं तो निरालंब उपनिषद पर दिशा विभूति महानारायण उपनिषद हो के भी कैसा मिथ्य नहीं हो सकता और इसीलिए वो बोलते अभ्यात्मा, वो वो वो है अजह अपी सन अभ्यत्मा भूतान स्वामिष्टाय होकर भी भगवान का नाम और कैसे सत्य हो सकता है इसीलिए विचार सागर पढ़ के वो बोलते थे विचार सागर पढ़ के बहुत लोग सब छोड़ देते हैं वो तो मुश्किल ही हो जाता है इस आपके अंदर वो योग्यता नहीं आया परंतु तो कर्मकांड कर्म छोड़ दिया ना घर का तस्म ज्ञान ज्ञानम तथा ज्ञाता जस्मा अन्नो न विद्यते विद्यते सर्वज्ञ ज्ञानात्मने कीम तथा ज्ञाता अन्नो न सर्व सर्वशक्ति तस्मय ज्ञानात्म ने नम ये ज्ञान ज्ञान और ज्ञाता जसमा ये तीनों जिस भिन्न नहीं है ज्ञानम ज्ञम तथा ज्ञाता ज्ञान मतलब नॉलेज और मतलब प्रमाण यहाँ पे तीन चे वनोअर ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज नॉलेज नॉट से नॉट मेक इट सेट फ्रॉम द सेल्फ जसमा जिससे भिन्न नहीं हो सकते नर्वज्ञ सर्वशक्ति सर्वज्ञ है जो सर्वशक्ति में तस्मय ज्ञानात्म नहीं आप देखिए उपसंगह कर उस ज्ञान स्वरूप आत्मा को नमस्कार ज्ञान स्वरूप आत्मा को नमस्कार और इस प्रकार से जो संबंध है ज्ञानम ज्ञम तथा ज्ञाता ज्ञान ज्ञ वस्तु और जानने वाला जो जिससे भिन्न नहीं है परमात्मा से भिन्न नहीं है वो परमात्मा सर्वज्ञ है परमात्मा सर्वशक्तिमान है परमात्मा सर्वत्र है क्योंकि सभी यही तीन चीज होता है जगत में तीन ही जगत ज, पूरा जगत को कहें भी आप तीन देखो किस दृष्टि से देखो आप आपको ज्ञाता ज्ञान और ज्ञान है ना तस्मय इस प्रकार जो, जो चतुर्थी है ना इसलिए ज्ञान स्वरूप आत्मा को ज्ञान स्वरूप आत्मा को प्रणाम है नमस्कार है और ये जो ज्ञानी हमको देखिए गुरु के दृष्टि से ज्ञानी की दृष्टि से कोई ज्ञानी नहीं होता उसकी दृष्टि से केवल ज्ञानी ज्ञान गैन होता है देखो कैसे लिख रहे हैं लास्ट लोग। विदया तारीतास्म जैन जन्म मृत्यु दधी सर्व जेभ्य नमस्ते गुरुभ्य ज्ञान शकुल जय। तरितास्म <coughs> जैदया तरितास्मो जैर्जन्म जै, मृत्यु महोदधि गुरुभ्य ज्ञान संकुल देखिए ये जो महोदधि का विशेषण है अज्ञान संकुल अज्ञान से भरा हुआ जो महासागर जही जिन लोगों के द्वारा विद्या तर स्म में हो गया मतलब जिन लोगों के द्वारा विद्या के बल से हम लोगों को ये जो जन्म मृत्यु अज्ञान संकुल जन्म मृत्यु महोदि तारिता तारिता मतलब पार कर दिया गया जिन लोगों के द्वारा जिस ज्ञान के विद्या ज्ञान के द्वारा ज्ञान के द्वारा तारिता हम लोग पार हो गए कही देखे जय जिन लोगों के, के द्वारा क्या पार हो गए कि अज्ञान संकुल जन्म मृत्यु अज्ञान से भरा हुआ जन्म मृत्यु महासागर वो जो है जय जिन लोगों के द्वारा पार करेगा तेभ्य सर्वेभ्य गुरुभ्य नमः तेभ्य सर्वेभ्य गुरुभ्य नमः उन सभी गुरुओं के प्रति हमारी नमस्कार है गुरु परंपरा को नमस्कार है, है ना जिन गुरु परंपरा की कृपा से ये विद्या हमारे तक आया और जिस विद्या के बल के हम इस जन्म मृत्यु जरा वैध महा अज्ञान संकुल इस महासागर को पार कर गया उन सभी गुरु परंपरा को नमस्कार नमो परम ऋषि नमो परम ऋषि इस प्रकार से लाइट नॉलेज पार्ट तो समाप्त हो जाता है परंतु इसके बाद जो कठिन पार्ट आएगा वो है दाउ दाउ आर्ट आर्ट दैट, दैट, तत्त्वमशी, इतना इतना साधन करके उपासन तैयार करके आप इसको तुम ही उस परम तत्व हो ठीक है तत्त्वमशी मसी प्रकरण हम ये ना बिली उद्ती च वृतवत नमोधि प्रत्यत्मे येनात्मंत उद्भवती चुतय नव अवगत नमोधी प्रत्यत्मे <coughs> जेन आत्मना बिलियंत देखो वृत्त वाक्य करते वृत्ति वृत्ति मतलब हमारे मनोवृत्ति जितने सारे वृत्तियां उठती हैं, जिसके साथ एक होकर के उद्भवंती बिलियंत वृत जेन आत्मना उद्भवंती बिलियंत जिस रूप हो करके मैं के साथ मिलकर के वृत्ति उत्पन्न होता है प्रतिपादिका है आत्म ने चतुर्थ एक वचन है तस्मय चतुर्थ एक वचन अच्छा। है तो तस्मय आत्म ने नित्य अवगत ना? जिसके जेन आत्मना जेन आत्मना उद्भवन्ति वृत्तियां मनोवृत्तियां जिसके करके उत्पन्न भी होते हैं और लय भी हो जाते हैं उस है ना जेन जब तद सम्बंध है उसका तस्मय ध्री प्रत्यय आत्मा बुद्धि वृत्ति स्वरूप नित्य अवगति रूप नित्य बोध रूप आत, उस, उस आत्मा के प्रति नमस्कार प्रमो संभृत सुतीन शतशो बचो शिवक्ष विशाल विशालीर्नमो जतीन्द्रा गुरु गरी से प्रमद वज्रपमय युक्तिशंभृत रातीर सतसो बचोचि नमो जतीन्द्रा गुरो गे ध्रुम्थ वज्रो पम युक्ति वज्रोपमय युक्तिशंभते श्रुते रा विशालधीर तो नमो जतीय गुरु गरी देखिये किसी भी अध्याय के शुरू से पहले गुरु परंपरा के नमस्कार और अंतिम में उसकी नमस्कार ये नहीं भूलते हैं किया पूरा। अपनी बुद्धि इसको जुक्ति समृत ऐसा ऐसा लॉजिक दिया कि वज्र का समान जो टूटने वाला नहीं है वज्रपम जुक्ति समृत मतलब, थंडर बोल्ट के के तो के के मतलब के के के समान जुक्ति द्वारा द्वारा पुष्ट पुष्ट इस इस प्रकार ये उसको सारा वेद को करके निकाला जुक्तियों जगत भे अरातीन श्रुति के जो शत्रु है सतस्य भी मतलब केवल मात्र श्रुति को ठीक से नहीं समझ से भरभोस मान बानी के कथा मतलब से का का शत्रु विरोध बोलते हैं उसको रक्षा किया उस उस तो मानते ही नहीं थे क्योंकि हिंसा देख करके श्रुति को और जो वो कर थे, को थे वो केवल कर्म कांड थे ज्ञान को मानते नहीं थे वह समय यह नारा चलता था क्या की त्रय को मनाया, कौन? ऐसा करके तो हैं। तो बोलते इस इस इस अवस्था में जिन गुरु क्ष वेदार्थ रूपी वेद की अर्थ वेदांत तो जो निधि है तो मुख्य धन है उस निधि वो जो जो विशाल विशाल विशाल बहुत वाले भिशाल भिशाल बुद्धी वाले उदार बुद्धी वाले इत, का जिन लोगों ने रक्षा की परम्परा से नमो जतिंद्राय समस्त मतलब जतियों में जो इंद्र है सन्यासी का राजा गुरोर गरीय से मैंने गुरु गोविंद के लिए बोल रहे होंगे जतीन्द्राय अथवा हमारे हमारे जो अष्टव ये जो बात नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। जो बात के लिखा उनके लिए नमो गुरु गुरु गुरु का भी जो गुरु है इनको प्रति है हमारी पेट प्रमत्त प्रमत्त इसलिए समान को रूप से भरते हुए जो मंथन करके जो निकाला के सुते है, सुते है, अरातीन शत बचों शिविर और जो छुट्टी के शत्रु को भिन्न भिन्न वाक्यों के द्वारा जो लोग शत्रु रूप थे अरातीन था थे उन लोगों को जो नाच किया और क्या किया वेद को रक्षा किया वेदार्थ निधि जो लोगों ने वो विशालधिर जती गुरु गुरु और गुरु से नमो जिन विशालधि अलग काल, है विशालधि वेदार्थ निधि और भी गुरूर ये अलग सेंटेंस है प्रमत्त रातिन शतशो अपने बुद्धि के मंथन दंड से जो वज्रपमति तो को सम्मे पुष्ट करके श्रुति के शत्रुक जो सतस शत्रु शत्रु अलग अलग वाक्य के तरह को जो शत्रु उन उस, उस शत्रु से वेदार्थ तो निधि रूपी को रक्षा किया जो विशाल बुद्धि वाले लोग उन जतीन्द्र जतीन्द्राय गुरु और से उन गुरु के भी जो गुरु हैं गुरु पर गुरु परंपरा को नमस्कार है गुरु परम्परा को नमस्कार वास्तुकाल करके दृष्टि से कभी कभी लगता है कि आत्मा गुरु है परंतु जो हमारा वास्तविक व्यवहारिक गुरु के प्रति बहुत निष्ठा थे मांडू को कारिका के पीछे पहले हम क्या बोलते हैं जो मतलब शाश्रुति को प्रमाण करते हैं फिर गुरु पर मांडो को कारिका का गौरव को प्रणाम करते हैं फिर गुरु गोविंद माद को प्रणाम करते हैं मांडो को कारिका के पीछे तीन अलग अलग श्लोक के द्वारा और जब अपे जोनिगम प्रापोदर्योग अगतिम गतिमत्तम प्राप्त एक अनेक विविध विषय धर्म बहुत धर्मग्रह मुग्धईक्षण प्रणतभंत ब्रह्मजत्न्न अस्मी मंडूकर्गी अजमे युनिगम्वर्योगाथ अगतिम चतिमत्ता अनेक विवध विषय धर्मग्रह मुग्धईक्षण प्रणतभृति ब्रह्मजत्न्न प्रणाम करने वाले का हर भाई को निश करते हैं इस ब्रह्म को प्रणाम करता करते रक्षा किया उन गुरु परंपरा को हमारा प्रणाम है पहले देखिये किस को प्रणाम किया जैन आत्मी उदित नित्य अवगत तस्मी नत्यात्म ने बोध स्वरूप आत्मा को ब्रह्म ईश्वर फिर गुरु परंपरा यह जो हमारी ट्रेडिशनल टीचिंग का सबसे बड़ा ही है चाहे कोई कितना भी बोले कि भगवान बास्तरगढ़ की यह शैली ना अद्भुत है कि देखो अंतिम में भी यही शुरू में भी किसी शुरू करने से पहले नित्य अबJECT तत्व को समझा रहे नित्यमुक्त सदेवस्मि नित्यमुक्त सदेवस्मि इतेवम च न भवेन मति किमर्थम सावयतेव अस्मि दरा वा। बताओ तुम मैं ही उस नित्य मुक्त सत्व तो हूँ इस प्रकार से यदि बुद्धि उत्पन्न नहीं होते श्रुति को से तो क्या श्रद्धा रहेगा तुम्हारा श्रुति के प्रति कैसे जाएगा तो श्रुति क्यों सुनाएगी किम अर्थम सावयती एवं किसके लिए सुनाती है श्रुति मातृवत माता की तरह उत्तम तो हितकार जो सा अनेक जन्म में की अनेक माता पिता से हितकारक है श्रुति माता अनेक श्रुति माता ज मातृवत श्रुति आदर श्रुति माता की तरह आदर पूर्वक हमको ये ज्ञान अमृत ज्ञानामृत तो प्राण कराना चाहती है और ज्ञानामृत तो प्राण करने के बाद भी यदि हमारे अंदर ये बुद्धि उत्पन्न नहीं होता तो क्या क्या श्रद्धा रहेगा तुम्हारी माता की पति? माता अयमात्मा ब्रह्म क्यों बोलेगी श्रुति यानी कि संसार देखो हर दर्शन के तो मुख्य यही है कि तीन प्रकार की दुख के आतंक निवृत्ति और निर्देश आनंद की प्राप्ति यही जो है गुरु परंपरा अथवा दार्शनिकों का देन है समाज के प्रति अन्यथा ना समाज के प्रति यही देन है क्या देन है कि आतंक दुख निवृत्ति शरीर में कुछ पीड़ा है दवाई खाया थोड़ी देर के लिए जाएगा फिर दोबारा होगा जनगो में जाओगे फिर कुछ दिन आनंद फिर आओगे फिर दुख होगा प्रमूल बिन्तु अत्यंतिक दुख निवृत्ति एकमात्र अपने स्वरूप ज्ञान के बिना नहीं हो सकता इस अस्वरूप का एकमात्र श्रुति वाक्य को ठीक ठीक समझने पे ही होता है इसलिए आत्यंतिक दुख निवृत्ति और केवल दुख निवृत्ति नहीं उस आनंद में, आनंद की अनंत धारा में हमेशा बहते रहना ये जो है श्रुति की देन है इसलिए बोलते नित्य मुक्त सदैव में हमेशा मुक्त हूँ बंधन में है ही नहीं इस प्रकार से बुद्धि सुन करके उत्पन्न नहीं होता यदि आपको ये लगता है को स्वर्ग जा, काम ज्योतिषे ज्योतिष जाग करने से स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा वहां पे जा करके जैसे यहाँ पे हु जदि तो जिहा विधर्मियों तो को आंख आँख दोगे तो इतना छाती उखाड़ लो क्या शिक्षा है भाई <laughs> कैसे हो सकता ये? तो है ये भगवान भला करे उसके ऊपर उनका विश्वास हो जाता है अरे तू ब्रह्म है तू व्याप हो उसके ऊपर उनका विश्वास ही नहीं है मेरे को तो ये लगता है कि जब तक ये जो है हमारा कुरान शरीफ का ठीक से व्याख्यान नहीं होगा पूरा विश्व से जो है मतलब संतराजवाद नहीं जाए स्वामी जो वही है मतलब जो कोर्ट किया था दिल्ली वाला शर्मा कुरान ऐसा ही है उसको कितना भी आप करो वो बोलता है सीधा सीधा कि काफिरों को मारो इसीलिए हमारा जो मुख्य हिंदू धर्म का जो गुरु उदारवादियों के बोलते हैं ना सब धर्म सर्मा है।, है उनको पहले ही बंद करना है पर, पर उसको मारो। पहले उनको मारना है ये भी अच्छा है देखो से से तो और देखो तुमको खाते है 25 को को क्रिसमस मनाना है को दिश्टिय। दिश्टिय। है, तो मना है।, है। क्योंकि लोगों पटाना ना भक्त लोग हैं आएगा आएगा तो बनाएंगे और ऐसा नहीं होना चाहिए अपनी धर्मनिष्ठा जब तक नहीं होगा ना कैसे रक्षा करेगा दो भी आए तो ठीक है क्यों अधर्म करना क्यों करना धर्म हमको हमको यदि करना है हम कोई ठेका लिया है हमने दिखा नहीं। नहीं। नहीं। है है हमने हैं और कितना क्या बुद्धि आगे बोलते धर्मो निषिदे रज्जा तत्त्यादि शासन एव सिद्धांत उसमत तुम्हारी धर्म को करते निषि करतेमदर्म निषि देखो क्या नहीं बोल रहे भगवान महा पहले बोल के ले अपने धर्मों को पालन करो भगवान श्री कृष्ण निधन से हो तो दूसरे धर्म को प्रमोट करते रहे तो जितना इति एक रहेमत प्रत्यय प्रत्य। प्रत्यय प्रत्यय प्रत्य सब ये हमारे सिद्धांत है उसमत प्रत्यय हम निषेध करते हैं ये वेदांत मुख्य सिद्धांत है जिसे जो भेद देखता है उसको निषेध कर वो नहीं चाहिए सिद्धांत एवं अभी तक जो है ये मज़ार को बंद नहीं करता जहाँ पे मुस्लिम शिक्षा दे सकते हैं और हमारे स्कूल कॉलेज में धर्म नहीं दे सकते क्या नियम बना करके गया हमारे एक थे वेदानंद स्वामी जी स्कॉटिश कॉलेज में पढ़ते थे वहाँ पे बाईव का क्लास होता था तो वो क्लास नहीं जाते बाहर जाते दा थे प्रिंसिपल पकड़ा तो तुम क्लास में नहीं आते होता धर्म सिमत सिद्ध हो जाता है उस उसमत धर्म दूसरे के धर्म को निषेध किया जाता है सब धर्म सामान्य सब धर्म ये नहीं बोला कहीं तो जो मार जो बोलता है मारने से तो एक धर्म होता है उसको तो पहले मारना चाहिए हिंदू पहले भारत वर्ष में सारा से सारा मजार को बंद करना चाहिए तुमको तो एक ही प्रकार की स्कूल लगा सब कुछ हम, और वो लो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया हमारा गुरुकुल को पहले बंद कर दिया तो यदि हमारा गुरुकुल बंद कर सकते तो हम मजार क्यों नहीं बंद कर सकते गुरुकुल ब्रिटिश ब्रिटिश लोगों ने आकर के उन लोगों ने देखा कि इनके इतना पावरफुल संस्कार है इसको हम जो है डोमिनेट नहीं कर सकते इसको डोमिनेट करने के लिए इसको संस्कार को बदलना पड़ेगा वो अपना शिक्षा हमको देते रहे चाय पिलाना शुरू किया रास्ते में फूड़ी बिस्कुट के साथ हाँ हमारे दादी बोलते थे तब ऐसा उनका संस्कार के गुलाम बनो, तब पहले हुआ, तो आप ही हम क्यों नहीं मजार को बंद कर सकते, कम कम से में एक की शिक्षा बस। धर्म रज्जाम इव धीर इससे निकल देता है युक्ति के द्वारा तत्तम इत्यादि शासन है तत्तम इस प्रकार अनुशासन के द्वारा प्रत्यय गोचर का मैं करके जो बुद्ध उत्पन्न होते है सभी में ऐसा ही मैं बुद्ध उत्पन्न देखो कितना मधुर धर्म है कितना मधुर धर्म है सभी में मैं ही होगा तो जैसा मुझ में अपना प्रेम है ऐसे होगा, वो वो अलग है, क्या मैं, में बोला था जो तो दर्शन को पूरा विश्व में यदि शांति ला सकता है तो एकमात्र वेदांत दर्शन इसके बिना नहीं हो सकता क्योंकि सभी के एकत्व बोध को दिखाता है इसलिए तो भगवान शंकराचार्य की जो बर्थडे को ना हम बोलता कि वर्ल्ड यूनाइटेड डे ऐसा करके पालन कर विश्व एकत्र दिवस hmm. ऐसा करके पालन करना चाहिए विश्व एकत्र दिवस विश्व भातृत्ख चाह मुझे कितना पहले बोल करके गया इसलिए है सिद्धांत एवं अहम अस्मान उसमें धर्म निषिद्ध थे मैं प्रत्यक्ष जब सिद्ध में जाता है इसलिए तुम बुद्धि वो बुद्धि इसको हमारा पहले देख कर कुछ वो क्या है वो हमसे भिन्न है वो क्या कर रहा है ये बुद्धि को मन से मिटा मेटा राज वहाँ भी तुम ही हो परंतु भ्रांति से वो बुद्धि हो रहा है जैसे राज्य में सर्व बुद्धि होता है जुक्त्य द्वारा तत्वसी तो इत्यादि शासन क्यों सूची बोलते हैं संसार में जो करता है वही तुम्हारा स्वरूप है और सृष्टि करता दिखाया कोई सभी तत्व में विद्यमान है एक ही कि आत्मा विद्यमान करके संसार में कुछ नहीं है केवल मात्र यही बुद्धि संसार में जो है शांति आनंद और शक्ति देख सकते हैं टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है संसार मतलब जानकारी से क्या होता है ना बुद्धि जड़ बुद्ध है और जितना बुद्धि जड़ वस्तु को लेकर के चिंता करेगा और जड़ होता जाएगा जब तक एकमात्र चेतन संसार में आत्मा है ये बुद्धि आत्मा के दिशा में डायरेक्ट करते हो तो साफ होकर के थोड़ा चेतना शुद्ध चेतना है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और ये जड़ वस्तु को लेकर चिंता करता और तो की ला है और जड़ी कुछ जाता है बुद्धि विनाश की ओर जाता है बुद्धि ये हो जाती है कि तो लोग समझते नहीं इस सोचता हमारी बुद्धिमत्ता है हाँ यही हो रहा है वर्तमान में रज्जा में अनुशासन के, के द्वारा बोलते हैं परम तत्व तुम्हें उस, उस व्यापक तत्व तो, तुमसे भिन्न करके संसार में कुछ भी निकल इसलिए जो है मैं हर जगह पर मैं बुद्धि करूँ हर जगह पर बुद्धि करोगे ना कभी किसी में रात देश नहीं होगा कभी मेरा एक एक में, में, में, में, में, हर जगह सिद्धांत का लागू होता है यदि हमारी एकत्र तो बुद्धि हो तो कोई विवाद नहीं परिवार आज कल परिवार में विवाद था भाई भाई में विवाद था अर्थ लेकर के विवाद है क्या क्या हो रहा है सब ये सब जो है दुख, ही दुख दुख ही दुख की करके, दुख करके दुख की दुकार शास्त्र शास्त्र बोलते तू सुख स्वरूप स्वरूप है है है है आनंद बोझ में लेकर के के के गलती कारण ही होता नूती करना पाप मनोस्त शास्त्र प्रमाण्य प्राम पापमनो तथा शास्त्र की प्रमाण प्राम प्रामाणिकता से ही जानना चाहिए कि धर्म धर्म अधर्म क्या है अधर्म क्या है यह हमको कैसे पता लगता है शास्त्र के अधर्म तो शास्त्र जिस को जैसे बोला शास्त्र कार्जा, कार्जा कर्म करते, क्या, करना क्या नहीं करना चाहिए शास्त्र को देख कर के निर्णय कर तस्मात शास्त्र कार्य कार्य व्यवस्थित कारण कर विधान शास्त्र तुम्हारे लिए क्या विधान किया उसको जान करके कर्म करते हैं यहाँ पर तुमको कर्म करना चाहिए इसलिए अर्थ शास्त्र तो वो लोग अपने अपना बना बोलते है तो जैसे कोई होगा किसी को सर्पने तो वो सर्प उसको चिंतन के फल जो थके वो निकल जाता है नूती पापमन होता तो इसी प्रकार ब्रह्म चिंतन से तुम्हारा देखो इस प्रकार जो झारपूक आदि करते है ना जो सर्पि नाते हैं तो क्या करता है कुछ मंत्रों वो करते है, उसको निकाल देते हैं इसी प्रकार ब्रह्म करोगे तो तुम्हारा सारा जहर शरीर जार, पापात्मक जहर पाप पूर्ण दोनों वो निकल जाए शास्त्र प्रमाण के आधार पर तुम तुम्हारी कर्तव्य कर्म को कर निर्णय करो और भगवान की चिंतन कर तुम्हारा पाप अपने आप निकल जाए जो बंधन के हेतु होता है शास्त्र प्रमाण न तो ग्ञा धर्मा अस्थित्व जिस प्रकार धर्म अधर्म की अस्थित्व क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये कैसे पता लगता है शास्त्र प्रमाण से पता लगता है विषापो ज्यानाथ जिस प्रकार मान लीजिए किसी को सर्प काटा वो सर्प की बीज को बाहर निकालने वाले जो जानते हैं इस विद्या को वो केवल चिंतन के द्वारा को झार फूक फूफाक मारते हैं और सर्प बाहर निकल जाते है ठीक इसी प्रकार नुति छुप जाता है पाप पापमन होता था धर्म अस्तित्व धर्माचरण करने से क्या होता है आपका पाप सारा निकल जाएगा और यही हम करना नहीं चाहते आजकल अब यदि धर्माचरण करते भी है तो क्या करते हैं विनिमय प्रथा हो गया विनिमय प्रथा कुछ देंगे भगवान ये मिल जाए हमारे अंदर जो विपरीत भावना बैठा हुआ है वो निकालने के लिए कोई इच्छा नहीं तो इसलिए शास्त्र प्रमाण न तो जिस प्रकार धर्म क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना करना नहीं चाहिए चाहिए वो हमको शास्त्र प्रमाण के द्वारा निर्णय करके जिस प्रकार केवल मात्र ध्यान अथवा चिंतन से हम सर्प का बीज को निकाल सकते हैं उसी प्रकार <coughs> शास्त्र प्रमाण के द्वारा मतलब करना करते वे, फिर चिंतन के द्वारा हमारी मतलब मानव जीवन की प्रगति में जो प्रतिबंधक बैठा चाहिए तो पाप को को निकाल सकते सकते पाप पाप रिमूव कर हैं हैं बोलते है कि मानो तथा नूती शायद नु छुपाना और तीन प्रत्यारा अपनुति बिटा देना पाप मानो तथा भगवत चिंतन से भगवान की विषय धर्म आचरण से वो आपका पाप जो है वो दब जाता है मतलब पाप दब जाता है ये बात नहीं है वो भी है कि तो भोग से छाय हो, तो हो जाएगा इस प्रकार से जो है ये जो तत्व मतलब तुम ही वो व्यापक तत्व तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अपने को बुद्धि अथवा अहंकार के साथ तादात्मक करके मैं मनुष्य हूँ मैं ब्राह्मण हूँ इस प्रकार की मान्यता दे करके और फिर ठीक है मनुष्य हो ब्राह्मण तो मनुष्य अथवा ब्राह्मण अनुकूल आचरण करो शास्त्रों ने तो मान लीजिए जो धर्म आचरण दिए वो करो परन्तु वो भी नहीं करेंगे मन मर्जी चलते रहेंगे फल तो अधर्म होता है और वही हमारे बंधन के लिए हेतु होता है इसलिए भगवान भास्कर बड़ा सुंदर दृष्टान्त तो है जिस प्रकार जो सर्पविद्या को जानने वाले बस अपनी चिंतन के द्वारा सर्वजनित बीज को दूसरे के शरीर से भी निकल सकता अपने चिंतन इसी प्रकार से जो मनुष्य जो है ईश्वर चिंतन के द्वारा मनुष्य जीवन की सफलता में जो प्रतिबंधक बैठे हुए है उस पुष्व चिंतन के द्वारा उपात् पापात्मक प्रतिबंधक को निकलने में समर्थ इसलिए भगवत चिंतन आत्मचिंतन शास्त्र भीत कर्म इस कार्य में प्रति भी निष्काम आपसे करने से हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं आगे बोलते देखिए सत ब्रह्म अहम करोमी प्रत्य, प्रत्ययो प्रत्यय आत्मसाक्षि तयजस्व तैग युक्तरो मत सदस्मी प्रमाणत्थ धीरा तोद नि, निभो, प्रत्यक्षादी बाध्यते अच्छा। ये जो है विरोधी है सतब्रह्म अहम करो मैं हूं और मैं करता हूं इस प्रकार ये दोनों प्रत्य, दोनों प्रत्यय वृत्ति साक्षिकों आत, ने आत्मा स्त्री तयोर अज्ञान मैं ब्रह्म वृत्ति ये भी अज्ञान है और उसका त्याग इसलिए तयोर अज्ञान, अज्ञान का त्याग और मत इन दोनों वृत्ति को त्याग करके सदब्रम्हू बस एक वृत्ति है आत्मज्ञान नहीं है आत्मज्ञान स्वरूप और इसको तुम वृत्ति रूप में जान नहीं सकते इसलिए सदस्य में इतनी प्रमाण उत्तम बस शास्त्र प्रमाण से मैं शुद्ध अस्तित्व मात्र हूँ धीर अन्न तन निभूत भाव और अन्न बुद्धि उस उसी उस प्रकार से उसको सहारा लेकर के उत्पन्न होता है प्रत्यक्ष आदि निभा भी बाध्यती प्रत्यक्ष प्रमाण करता तरह जैसे देखने से जो मन मोड़ता है बाध्यते दिग्भ्रमा आदि पर रात में कहीं भी हमने पहुंचा पहुंचने के बाद हमें मतलब पता नहीं लगा कि कौन सा दिशा कैसे बिजली भी बत्ती भी चली गई बिजली भी चली गई पहले दिग्भ्रांति हो गया थी पूर्व दिशा होगा सूर्य मैं किसी तरह से बैठ करके परंतु जैसे फिर सूर्य निकालते हैं तो क्या होता है दिग्भ्रम निकल जाते इसी प्रकार से जब हम आत्मचिंतन करते हैं तो उस उसका जो भ्रांति थी मैं मनुष्य फिर जो मैं ब्राह्मण चतु शुद्र इस प्रकार जो भ्रांत वहां था जैसे दिग्भ्रम मिलता है उसी प्रकार आत्मा की प्रकाश जब अंदर से अभिव्यक्त होते हैं तो भ्रांति मिली जाती है तब तो ये भ्रांति मिल जाती है सदस्य मृति प्रमाणत् शास्त्र शुद्ध होता होता है है चेतन धीर जब बुद्धि उस उसी के साथ के घट पट मठ को हटा करके शुद्ध इस प्रकार शास्त्र उत्पन्न होता है जो बुद्धि धीरेन्ना तन निभु मत उसी प्रकार देखते हैं प्रत्येक शादी निभा और प्रत्यक्ष सामने तो वस्तु तो दिखाई पड़ते हैं इसलिए वो सच जैसे लगते हैं परंतु जब आत्म साक्षात्कार शा, शुद्ध ज्ञान क्या है शुद्ध अस्थिता क्या है वो जानोगे तब क्या हो जाएगा ये जैसा दिग्भ्रांति से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हमने दिशा वैसे ही आकाश में दिशा कल्पित है दिशा आकाश में कल्पित है इसी प्रकार आत्मा में जो कल्पित अब हमने हम किए थे मनुष्य ये जो है असदश्य में इस भावना से क्या होता है दिग्भ्रांति की तरह भ्रांति मिल जाती है दिग्ति भ्रांति मिलती है इतना ही शास्त्रों की बुझू की है, जिस प्रकार से किसी एक नया जगह पे हमने गया पता नहीं है कि पूर्व दिशा पश्चिम दिशा कौन है किसी एक दिशा को मन में रख करके मैंने अर्चन शुरू की बाद में शुर्य प्रकाश उठते ही हमको दिशा निर्णय हो जाता है दिग्भ्रांति मिल जाता है इसी प्रकार सत हूँ ये शुद्ध प्रकाश है ये प्रकाश आपको विषय के साथ मिल करके दिखाई देते हैं परंतु उसको हटा करके जब शुद्ध सत्य के प्रकाश को देखोगे तब इस भ्रांति प्रत्यय मिट जाता है तब क्या हो जाएगा भ्रांति प्रत्यय कि मैं मनुष्य आदि जितना अपने सन्यासी मिट मिट करके शुद्ध सत मात्र हो शुद्ध चेतन और अस्तिता मात्र हो शुद्ध अस्तित्व मात्र हो शरीर के साथ अस्तित्व समझ में आता है परंतु शरीर रहित मेरा अस्तित्व भी हमेशा रहता है शरीर के साथ अस्तित्व कुछ देर के लिए होता है और शरीर रहित अस्तित्व हमेशा रहने ठीक है अजर कहीं समय हो गया थ्री थर्टी कल अवकाश होगा हो, हो, कल अवकाश ओं पूर्णम तूर्णमित पूर्णा पूर्णमुगछते पूर्णश्च पूर्ण आदा पूर्णमे वशिष्य ओम, पूर्नम पूर्नम ओम शांति, शांति, शांति शांति शांति ओम नमो ओम नमो ओम नम ओं नमो कल कल अवकाश न Aku lihat kok